इस कथन से अकर्म में कर्म दर्शन खंडित हो जाता है अकर्म में कर्म दर्शन कैसा पूर्व पक्षी जैसा अर्थ करता था उसके अनुसार खंडित हो जाता है एक तेन कर्थ इस कथन के द्वारा नित्य कर्मों के अभाव रूप अकर्म में नित्य कर्मों के अभाव रूप करो में कर्म दर्शन खंडित हो जाता है प्रत्युतम करते खंडित हो जाता है ठीक है कर्मों के अभाव रूप रूपरों में कर्म दर्शन खंडित हो जाता है न ही सृख्यों की क्योंकि अकर्मण ही कर्म की दर्शनम कर्तव्यतया ही न ही करते क्योंकि अकर्मणि ही नित्य कर्मों के अभाव रूप अकर्म में नित्य कर्मों के अभाव रूप अकर्म से नित्त कर्मों का अभाव ले रहा था कौन पैसन का कार जो पूर्ण पक्ष बना हुआ था ये कर से क्योंकि नित्त कर्मों के अभाव रूप अकर्म में नित्त कर्मों के अभाव रूप अकर्मों में कर्म ऐसा समझने को कर्म ऐसा समझने को कर्म ऐसा जानने को कर्तव्य रूप से की ना चोट देते गीता शास्त्र न छोड़ देते गीता शास्त्र में नहीं कहा जाता है या गीता शास्त्र में विधान नहीं किया जाता है उनकी लगाएंगे गीता शास्त्र में कहीं ऐसा विधान किया गया है कि कर्मों के अभाव रूप अकर्म को या कर्मों के अभाव को कर्म समझो ऐसा कहीं कहा गया है वही करते क्यूँकी कर्मों के अभाव रूप, रूप, रूप, रूप अकर्म में कर्म ऐसा जानने को कर्तव्य रूप से न छोड़ देते की गीता शास्त्र में नहीं कहा जाता है या गीता शास्त्र में विधान नहीं किया जाता है गीता शास्त्र में क्या कहा जाता है तो बताते हैं कर्तव्यता मात्रम कर्तव्यता मात्र कही जाती है नित्य कर्म की हाँ कर्तव्य होता है करने योग्य वो कर्तव्य की क्या होगी कर्तव्यता नित्य कर्म की कर्तव्यता मात्र कही जाती है तो किन वचनों के द्वारा कुरु कर्म ही तस्मात्म तो कुरु कर्मयु हाँ और कर्मेव अधिकार इन वचनों के द्वारा अधिकारस्ते इन वचनों के द्वारा नित्य कर्मों की कर्तव्यता मात्र कही जाती है कर्मों के अभाव को कर्म समझना कहा जाता है क्या गीता में वही बता रहे हैं चलिए और देखेंगे ये पूर्व पक्षी तो कैसा वैसे कर्मश्य हाँ अच्छा कर्म को जो अकर्म समझता है मतलब नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है इसलिए कर्मों को क्या समझना है अकर्म है। अच्छा और अकर्म को कर्म क्यों समझना है क्योंकि नित्य कर्मों के ना करने से क्या होता है हाँ इसलिए क्या समझना है कि नित्य कर्मों के न करने को कर्म समझ है कर्म को कर्म समझना है तो वही बताते हैं अब चाह नित्यस अकरणाथ प्रत्यवाय भगवती और नित्यस अकाराथ और नित्य कर्म के ना करने से पाप होता है बताइए अकर्म को कर्म क्यों समझना है या कर्म के अभाव को कर्म क्यों समझना है क्योंकि नित्य कर्म के प्रत्यवायु <ड़ियो> तो होता है मतलब नित्य कर्मों के अभाव को नहीं तो नि, नित्य कर्म के अभाव को कर्म क्यों समझना है क्योंकि नित्य कर्म के लोग बोलोगे क्या कर्मण कर्म बाद में अकर्मण क्या कर्म है कि अकर्म तो को कर्म समझना है अकर्म का क्या अर्थ है कि नित्य कर्मों को न करना नित्य कर्मों का तो नित्य कर्मों को न करना या कर्म का है तो नित्य कर्मों को न करने को या नित्य कर्मों के अभाव को कर्म समझना है क्यों क्योंकि सत्यवाही होता है कैसे नित्य कर्मों के न करने से नित्य कर्मों के ना करने से प्रत्यवाय होता है इसलिए नित्य कर्मों के अभाव को कर्म समझ लेना है तो वही बताते हैं भास्कर क्या नित्यस अकारणात और नित्य कर्मों के ना करने से प्रत्यवाया भगवती क्या नित्य अकरणात् भगवती और नित्य कर्मों के ना करने ऐसी प्रत्यवाय होता है फलम नशा इस ज्ञान से कुछ फल नहीं होता है इस ऐसे ज्ञान से कोई फल होगा क्या नित्य कर्मो के करने से तो फल हो सकता है पर नित्य कर्मों के ना करने से प्रतिभा होता इस ज्ञान से कोई फल होगा क्या हाँ और नित्य कर्मों के ना करने से प्रत्यय होता है इस ज्ञान से कुछ भी फल नहीं होता है नित्या करणम गेटी न और नित्य कर्मों को ना करना गे रूप से भी विहित नहीं है नित्या करणम गेटी न नित्य कर्मो को न करना गे रूप से भी विहित नहीं है जो जानने योग्य होता, mm, mm, mm, mm. योग तो होता है उसे क्या कहते हैं की जानने योग्य तो भी विधान किसका होता है का भी किसका विधान होता है हाँ और नित्य कर्मों को ना करने का होगा क्या mm, mm. वही कहते हैं नित्य कर्णम गयन भी न चोरितम नित्य कर्मो को ना करना गेयत्व भी विहित नहीं है चोरितम कर विम जिसका विधान किया जाए उसे क्या कहते हैं विहित नित्य कर्मों को न करना भी विहित नहीं है मतलब उसको जानने योग्य रूप से विधान नहीं किया गया है और देखेंगे ना कर्म अकर्म में अकर्मी कर्म अकर्म है ध्यान देना दूसरे टीकाकारों के अनुसार यदि अर्थ किया जाए तो कर्म को अकर्म समझना यथार्थ ज्ञान होगा की मिथ्या ज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान होगा हो और आचार्य शंकर ने जैसी व्याख्या की है उसके अनुसार कर्म को अकर्म समझना यथार्थ ज्ञान है क्योंकि भगवान ने क्या कहा पहले यज्ञात् मुक्त से अशुभा जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा तो फिर अशुभ से मुक्ति होगी यथार्थ ज्ञान से ही होगी मिथ्या ज्ञान से नहीं होगी आज जिस देव में कर्म होने पर भी आत्मा में से उसको कर्म रही समझो देव में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया रही समझना है तो यथार्थ ज्ञान है इससे तो मुक्ति होना ही है और बाकी नित्य कर्मो को अकर्म समझ लेना अनित्य कर्मों के ना करने को कर्म समझ लेना ये मोक्ष का साधन हो सकता है क्या नहीं, नहीं। इसलिए यह ज्ञान कैसा है मिथ्या ज्ञान है पंक्ति लगाना कर्म अकर्म की मिथ्या दर्शनाथ कर्म अकर्म है ऐसा लगाएंगे कर्म अकर्म है इस प्रकार कैसे कहेंगे दूसरे ऐसा कुछ जोड़ के अर्थ करना दूसरे टीकाकारों की व्याख्या के अनुसार या दूसरे टीकाकार जैसी व्याख्या करते हैं उसके अनुसार कर्म अकर्म है इस मिथ्या ज्ञान से या कैसे ऐसे कहूँ कर्म अकर्म है इस प्रकार है? कैसे सरलता से हम कैसे बताएंगे आपको कर्मकर्म है ना अच्छा कर, अच्छा एक मिनट चलिए कि कर्म अकर्म है ऐसे मिथ्या ज्ञान से कर्म अकर्म है ऐसे ऐसा लगा लेना दूसरे टीकाकारों के अनुसार है कर्म अकर्म है ऐसे मिथ्या ज्ञान से क्या कहेंगे दूसरे टीकाकारों के अनुसार कर्म अकर्म है ऐसे मिथ्या ज्ञान से अशुभात मोक्षणम फलम अपि न उत्पद्य अपि ऊपर है ना अशुभा मोक्षणम फलम नीचे अशुभा मोक्षणम फलम अपि न उत्पद्य अशुभ से मुक्ति रूप फल भी संभव नहीं है अशुभा मोक्षणम फलम अपनी न उपद्य दोबारा लगाएंगे कर्म अकर्म है इस प्रकार प्राचीन टीकाकारों के अनुसार मिथ्या जानते। या प्राचीन टीकाकारों के अनुसार कर्म अकर्म है इस मिथ्या ज्ञान से अशुभाध मोक्षण फलम अपनी न उपद्य अशुभ से मुक्ति रूप फल भी संभव नहीं है और देखेंगे बुद्धिमत्वम फलम अपनी न उपद्य की बुद्धिमत रूप फल भी संभव नहीं है ऐसे मिथ्या ज्ञान से मुक्ति होगी क्या तो मिथ्या ज्ञान से मोक्ष रूप फल नहीं मिलेगा और मिथ्या ज्ञान से बुद्धिमत रूप फल मिलेगा क्या हाँ तो मिथ्या ज्ञान से बुद्धिमत रूप फल भी संभव नहीं है और ऐसे मिथ्या ज्ञान से युक्तता फलम न उपद्यते की युक्तता का क्या होगा योगित्व युक्त का योगी किया भाष्यकार में तो युक्तता का क्या अर्थ होगा योगित्व योगित्व तो फल भी संभव नहीं है क्या कृष्ण कर्म कृत यहाँ ध्यान देंगे भगवान ने क्या कहा है इसका मनुष्य तो का है तो फल क्या हो गया जिसमें होगा वो होगा बुद्धिमान है बुद्धिमत्व जिसमे रहेगा वो क्या होगा हाँ और युक्तत्व जिसमें होगा वो, वो उसे क्या देंगे यहाँ पे है युक्त तो जिसमें होगा उसे क्या देंगे युक्त तो, न, तो सा बुद्धिमान मनुष्यसु तो युक्ता का है ना भगवान ने और क्या है कृष्ण कर्म कृत तो क्या फल हुआ कृष्ण कर्म कृत तो क्या होगा और कृष्ण कर्म कृत्य जिसमें रहेगा उसे क्या कहेंगे कृष्ण कर्म कृत से, तो भगवे श्लोक बोलना मनु, मनु सा मनुष्य मनुष्यु क्या था स बुद्धिमान मनुष्यु सा युक्त सा कृष्ण कर्मकृत यहाँ बुद्धिमान कहा है युक्त कहा है कृष्ण कर्मकृत कहा है कृष्ण कर्म कृत्य आगे कुछ कहा श्लोक में नहीं कहा है ना तो कृष्ण ने कर्म कृत्य तो आदि ये, ये ये ये ठीक नहीं बनती कृत आदि तो कुछ कहा नहीं ना भगवान ने तो यहाँ पर जैसा मैं कहता हूँ वैसा काट कर लो कृष्ण ने कर्म कृत्य रूपम क्या कहेंगे आदि काट करके रूपम कर दो कृष्ण कर्म कृत्व रूपम आदि की कोई आवश्यकता नहीं है तो भगवान ने उतना ही कहा है हो जाएगा कृष्ण कर्म कर्मकृत रूपम क्या ऐसा करेंगे क्या कृष्ण कृत क्या कृष्ण कर्म कर्मकृत रूपम फलम अभी नव ज्ञान से सभी फल मिलेगा मिथ्या ज्ञान के द्वारा अशुभ से मुक्ति रूप फल बुद्धिमत रूप फल युक्त रूप फल और कृष्ण कर्म कृत्य फल मिलेगा हाँ नहीं मिलेगा तो ये फल नहीं मिलेगा तो यदि तो कहें चलो ये फल नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा कह करके प्रशंसा की गयी है तो बताते हैं स्तुति न उपद्य और स्तुति भी संभव नहीं है वह स्तुति अभी न उपद्य और प्रशंसा भी संभव मिथ्या ज्ञान के द्वारा इनकी प्राप्ति हो सकती है नहीं और मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रशंसा की जा सकती है क्या नहीं की जा सकती है लग जाएगी पंक्ति कोई कठिन नहीं है देखे नाचीन टीकाकारों के अनुसार कर्मअ कर्म है इस मिथ्या ज्ञान से अशुभ से मुक्ति रूप फल नहीं हो सकता है बुद्धिमत् रूप फल नहीं हो सकता है युक्तत्व रूप फल नहीं हो सकता है और कृष्ण कर्मकृत रूप फल भी नहीं हो सकता है अपीत है ना अपी को सबके साथ अफी को भी जोड़ेंगे किससे नहीं हो सकता है मिथ्या ज्ञान से वह मतलब और, और मिथ्या ज्ञान से स्तुति अफी न ऊपर देते स्तुति भी नहीं हो सकती या प्रशंसा भी नहीं हो सकती है न तो मिथ्या ज्ञान से फल मिलेगा और न ही क्या होगी प्रशंसा होगी फल मिलना और प्रशंसा ये दो अलग बात है जैसे की दो व्यक्ति है एक व्यक्ति तो राजा बन गया तो क्या कह दिया गया कि ये राजा हो गया दूसरा व्यक्ति राजा नहीं बना है कुछ धन संपत्ति ज्यादा हो गई तो लोग क्या कहते देख देखो राजा बन गया तो दूसरा व्यक्ति राजा बना है क्या तो धन संपत्ति अधिक होने से जो कह दिया गया राजा बना है ये यथार्थ कथन है तो अथवा प्रशंसा है तो अलग अलग बात है ना तो कहते हैं फल संभव नहीं है एक को तो फल मिल गया राजा बन गया और दूसरे की प्रशंसा की गई तो यहाँ कहते हैं मिथ्या ज्ञान से ना तो फल होगा और ना ही क्या होगी प्रशंसा होगी ये ध्यान रखना है अब तो प्राचीन टीका जैसा अर्थ करते हैं उसके अनुसार वो उस से जो ज्ञान होगा वो कैसा तो होगा मिथ्या ज्ञान तो ही होगा कर्म में कर्म प्रशन तो मिथ्या ज्ञान ही होगा मिथ्या ज्ञान एवं साक्षात अशुभ रूपम लगाना क्योंकि मिथ्या ज्ञान साक्षात अशुभ है क्योंकि मिथ्या ज्ञान साक्षात ही करते क्योंकि क्योंकि मिथ्या ज्ञान साक्षात अशुभ रूप ही है, है इसलिए जोड़ लेना इसलिए फिर मिथ्या ज्ञान को फिर जोड़ लेना इसलिए मिथ्या ज्ञान अन्यस्मात अशुभा मोक्षणम कुतः इसलिए मिथ्या ज्ञान अन्य अशुभ से मुक्ति कैसे दे सकता है कुतः करते कैसे अकस्मात कारणार्थ क्योंकि मिथ्या ज्ञान साक्षात अशुभ रूप है इसलिए वह कौन मिथ्या ज्ञान इसलिए वह मिथ्या ज्ञान अन्य अशुभ से मुक्ति कैसे दे सकता है अन्य कौन है संसार जो स्वयं अशुभ है वो अशुभ से मुक्ति दे देगा हाँ और भाष्यकार तो ऐसे ही कैसे क्योंकि तमा तम सा निवर्तकमती क्योंकि तम तम का निवर्तक नहीं होता है अंधकार अंधकार का निवर्तक होता है क्या तो जो जो मिथ्या ज्ञान स्वयं अशुभ है वो अशुभ संसार से मुक्ति देगा नहीं देगा इसलिए वैसा ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है जैसा टीका कार करते पूर्व पक्ष आ गया पूर्व पक्ष आ गया तो पूर्व पक्षी क्या कहता है देखना ननु शब्द शंका का सूचक है कर्मण यद कर्म दर्शनम कर्म में जो अकर्म समझना है या कर्मों में जो अकर्म देखना है कर्मों में क्या समझना है अकर्म करना वह कर्म दर्शनम वह यहाँ क्या अर्थ में है अथवा अर्थ में नहीं है और अकर्मे कर्म देखना क्योंकि श्लोक में विकल्प तो नहीं कहा है ना इसलिए वह जो है क्या के अर्थ में है कर्म में जो अकर्म देखना है वह अकर्मण कर्म दर्शनम अथवा अकर् में कर्म देखना है तद मिथ्या ज्ञानम ना वह मिथ्या ज्ञान नहीं है कौन कहता है पूर्व पक्षी सिद्धांति ने तो बोला वो मिथ्या ज्ञान है क्यूँकी उसके द्वारा शुभ ऐसी मुक्ति नहीं हो सकती है इसलिए वो ज्ञान कैसा है मिथ्या ज्ञान है जो पूर्व पक्षी कहता है तद मिथ्या ज्ञान अमना वो मिथ्या ज्ञान नहीं है तो क्या है कहते हैं कि फला भाव निमित्तम गौणम कि फला नहीं फला भाव भाव निमित्तम गौणम कि फल के भाव और फल के भाव और फल के अभाव के कारण गौण रूप से समझना है गौड़ रूप से समझना है वो मिथ्या ज्ञान नहीं है जिसे सोचो वन में जो एक हिंसक उत्पाद प्राणी रहता है ना उसको क्या कहते हैं सूह क्या कहते है अच्छा और कुछ वीरता के कारण बालक को भी क्या कह देते हैं सि तो बालक को तो उसमें ही कैसे हैं गौर रूप से कैसे रहते हैं मिथ्या तो नहीं रहते हैं गौर रूप से कहते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर फल के भाव और अभाव के कारण गौर रूप से कहा गया है वो मिथ्या नहीं है तो इसको समझो फला फल भाव निमित्तम और फल अभाव निमित्तम फल भाव निमित्तम और फल अभाव निमित्तम इनको समझने का प्रयास करिए लोग क्या है कर्मण या कर्म या फेर है में जो अकर्म समझता है पूर्व पक्षी के अनुसार क्या थे था कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता है फल न होने के कारण नित्य कर्मों को क्या समझना है अकर्म जो फल नहीं देते इसलिए अकर्म जैसे हैं ये फल न होने के कारण नित्य कर्मों को क्या समझना है अकर्म है। तो नित्य कर्मों को अकर्म समझना है क्यों फल तो फलाभाव निमित्तम फला भाव के कारण ये फला भाव निमित्तम इससे क्या करेंगे फला भाव के कारण कर्म को अकर्म समझना है, है? या फला के कारण कर्म में अकर्म देखना है कर्म में अकर्म क्यों देखना है फला भाव के कारण तो फला भाव निमित्तम हो गया ना अब फल भाव निमित्व देखिए कैसे अकर्म को कर्म क्यों समझना है अकर्म को कर्म समझना है या कर्म में कर्म देखना है अकर्म का क्या है नित्य कर्मो को न करना नित्य कर्मों के न करने को क्या समझना है कर्म क्यूँकी उनसे क्या हो जाता है प्रतिवाय फल हो जाता है प्रतिवाय फल तो फल भाव मतलब फल फल होने के कारण भाव निमित हुआ तो फल होने के कारण अकर्मे कर्म दर्शन तो ये जो दर्शन है ना ये कैसा है गौड़ दर्शन से कैसे है ये मिथ्या ज्ञान नहीं है बल्कि गौड़ दर्शन है पंक्ति लगी हाँ करु में जो अकर्म में दर्शन है अथवा अकर् में जो कर्म दर्शन है वह मिथ्या ज्ञान नहीं है तभी किम तो क्या है फल भाव और फल भाव के कारण वह गौर रूप से देखना है या गौर रूप से समझना है पंक्ति लग गई फल भाव निम कैसे हुआ फल भाव नितम कैसे हुआ दोनों समझ लेना ये शंका हुई इसका समाधान देने वाला सिद्धांति कैसा ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना पंक्ति लगाइए गौरात कर्मा कर्म विज्ञान गौर रूप से कर गौड़ रूप से कर्मा कर्म के ज्ञान से भी गौर रूप से कर्मा कर्म के ज्ञान इसको फिर पूरा समझना तो ऐसे कि गौर रूप से कर्म को अकर्म जानने से और अकर्म को इतना जोड़ना पड़ेगा केवल कर्मा कर्म विज्ञान तो लिखा है ना कर्म को अकर्म जानने से और आगे क्या समझेंगे की अकर्म, अकर्म को कि गौर रूप से कर्म को अकर्म जानने से तथा अकर्म को कर्म जानने से भी फल सुना नहीं गया है फल नहीं, नहीं।, नहीं सुना गया है मतलब ऐसा जानने से भी कोई फल प्राप्त हो जाएगा क्या हाँ गौड़ रूप से कर्म को वकर्म जानो वकर्म को कर्म जानना तो इसका भी कोई फल यहाँ सुना पंक्ति लगाना न ऐसा नहीं कहना क्योंकि गौड़ रूप से कर्म को अकर्म तथा अकर्म को कर्म जानने से भी फल का श्रवण नहीं हुआ है या फल नहीं सुना गया है गीता में उस ज्ञान का अब देखना श्रुत हानि परिकल्पना कस्तृत विशेषोलभ देते कि ऐसा देखेंगे श्रुत हानि और अश्रुत परिकल्पनाया कहा है ना श्रुत हानि का अर्थ है सुने गए अर्थ की हानि श्रुत हानि का क्या अर्थ है सुने गए अर्थ की श्लोक का जो सीधा सीधा अर्थ सुना जाता है तो पूर्व के अनुसार वो अर्थ रहता है या उस अर्थ की हानि हो जाती है हानि मतलब क्या है ना तो सुने गए अर्थ की हानि सुने गए अर्थ की और अश्रुत परिकल्पना तथा जो अर्थ नहीं सुना गया है उसकी कल्पना तो पूर्व जो अर्थ करता है वो वर्ष सुना जाता है या अश्रुत की कल्पना करता है वो है ना जो वर्ष नहीं सुना गया उसकी कल्पना करता है कि सुने गए अर्थ की हानि और अश्रुत अर्थ की कल्पना कर रहा है ना पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी के अनुसार सुने गए अर्थ की हानि और अश्रुत अर्थ की कल्पना से भी अभी है ना कश्मीर विशेषो कि कोई विशेषता दिखाई नहीं देती या कोई विशेषता प्राप्त नहीं होती है पूर्व पक्षी के अनुसार क्या होता है सुने गए अर्थ की हानि और न सुने गए अर्थ की कल्पना इससे कोई विशेष विशेष लाभ होता है क्या हाँ पंक्ति लगायेंगे परिकल्पना या अपनी कश्मीर विशेषता न लग देते सुने गए अर्थ की हानि और अश्रुत अर्थ की कल्पना से भी कोई विशेषता प्राप्त नहीं होती है या कोई विशेष अर्थ नहीं मिलता है कोई विशेषता मिली क्या नहीं, बल्कि ये दो सी हो गया श्रुतहानी और अश्रुत अर्थ की कल्पना मतलब गीता के श्लोक से जो अर्थ सुना गया है उस अर्थ का त्याग हुआ श्रुत से का त्याग हुआ और जो अर्थ नहीं सुना गया श्लोक से उसकी कल्पना होगी और कल्पना से भी तो कोई विशेषता नहीं मिली ये अनुवाद में जो श्रुति विरुद्ध है ना अनुवाद गीता देखता ठीक नहीं है यहाँ श्लोक से सुना गया अर्थ श्रोत है ना सुने गए का त्याग और न सुने गए अर्थ की कल्पना यही है श्रुति का यहाँ कोई मतलब नहीं है जैसा अर्थ अनुवाद में श्रुत का श्रुति कर दिया ठीक नहीं है अब देखना श्रुत सुर्खी मतलब वेद मतलब सुना गया कोई तो गीता के श्लोक के शब्दों से सुना गया है ना जो सुना गया अर्थ है उसी के त्याग कर रहा है पूर्व ना सुने दे सुने की कल्पना कर रहा है और जैसा अनुवाद किया है ठीक नहीं है परिश्रम तो किया है उसने लेकिन उसका अध्ययन इतना गहन नहीं था व्याकरण वगैरह पढ़ा नहीं था और तो वेदांत भी लगता है गुरु मुख से अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया है मेहनत तो उसने की ही है कर्म होने से सप्तमिया हो जाती है तो का भाई था जो गीता संस्थापक थे महापुरुष थी सत्यों नित्य कर्म नाम फलम न ध्यान देना तो, दे तो पूर्व पक्षी ने जैसा अर्थ किया है पूर्व पक्षी ने जैसा अर्थ किया है यदि भगवान को वैसा ही अभीष्ट होता है तो भगवान की उन्हीं शब्दों में कह सकते थे पंक्ति लगाना या भगवान को यदि वही अर्थभ होता या हिंदी की पंक्ति ले सकते हो क्या किया है भगवान को यही हाँ, ये ले सकते भगवान को यदि यही अर्थभ होता कौन पूर्व पक्षी के द्वारा किया गया अर्थ भगवान को यदि यही अर्थ होता तो अब लगाना स्वशब्देन वक्तुम सत्यम तो भगवान अपने शब्दों के द्वारा भी कह सकते थे अपने शब्दों के द्वारा भी हाँ या आप ये अपने वाचक शब्दों के द्वारा भी कह सकते थे वाचक शब्दों के द्वारा कह सकते थे मतलब ये वो ए, दौरा दौरा मतलब लाक्षणिक शब्दों के द्वारा नहीं कहते वाचक शब्दों के द्वारा कहते मतलब लाक्षणिक शब्दों के द्वारा हाँ कि यदि भगवान को यही सदी होता तो अपने शब्दों से भी भगवान कह सकते थे स्वाशे नक्ति सक्यम किस प्रकार कह सकते थे नित्य कर्म नाम फलम नाशी के नित्य कर्मों का फल नहीं होता है नित्य कर्मों का फल नहीं होता है इसलिए नित्य कर्म क्या है अकर्म, अकर्म। नित्य कर्म को अकर्म समझना है आया और क्या तेसाम अकरणाथ नरक पाता है क्या ते शाम अकरणाथ नरक पाता और उनके नित्य कर्मों के ना करने से साम से नित्य कर्मणाम से क्या रहना है क्या तेसाम करना तो नित्य कर्मों के ना करने से नरक पात होता है या या नरक की पात होता है नरक में गिरना होता है नरक में गिरना होता है और नित्य कर्मों के ना करने से नरक में गिरना होता है तो नरक में गिरना ये, ये क्या हुआ ये अच्छा हो गया है ना हाँ इसलिए क्या होता क्या है कर्म को करना समझना है भगवान स्पष्ट कह सकते थे ना भगवान किस प्रकार कह सकते थे नित्य कर्मों कि भगवान अपने शब्दों से भी कह सकते थे कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता है और नित्य कर्मों के ना करने से नरक पात होता है कह सकते थे नमण अकर्म या फेद इत्यादि नकर्म या फेद इस प्रकार भगवान ने कहा है तत्प्रकार से तब कर्मण अकर्म या फेद इत्यादि वचनों के द्वारा इत्यादि वचनों के द्वारा दूसरे ब्याज कर लेना कि माया युक्त माया युक्त दूसरे को मोहित करने वाले वचनों बचन, से क्या प्रयोजन था मिनट ते तब कर्म या प्रस इत्यादि के इत, इत्यादि के द्वारा नहीं, नहीं द्वारा लगाना पत्रकार से तब अन्न ऐसा करना बोल रहा हूँ तरह से तब पर व्यामोहूपेण ब्याजे ने नहीं एक ठीक है तत्र कर्मण कर्म या प्रश्चे तत्कार कर कर्म या प्रश्चे इत्यादि इत्यादि पर व्यामोल रूपेण ब्याजे इत्यादि दूसरे को मोहित करने वाले मायामय वचनों से क्या प्रयोजन था दूसरे को मोहित करने वाले मायामय वचनों से क्या प्रयोजन था मतलब ये है कि पूर्व चीज ऐसा अर्थ करता है यदि वही अर्थ भगवान को मान न होता तो भगवान सीधे सीधे उन्ही शब्दों में कह देते हैं उही शब्दों में कह सकते थे और तो इन सही तो क्या है कि दूसरे को मोहित करने वाले माया में क्यों बोलते भगवान सीधे कहा जा सकता था ना कह सकते थे भगवान तो दूसरे को मोहित करने वाले मायामय वचन क्यों बोलते मतलब स्पष्ट वचन क्यों कहते भगवान पंक्ति लगेगी कर्म या पश्चेत इत्यादि ना कर्म किन, दूसरे को मोहित करने वाले माया में क्यों कहते हैं? अब लगाएंगे, ठीक है? तो भगवान ने इस वैसा कहा, है नित्य सामने रख पाता स्यात कहा है भगवान ने इसका मतलब भगवान को वो इष्ट नहीं है इस होता कहते हाँ इष्ट नहीं भगवान को अब देखना तत्र कर तब तत्र एवं व्या इस प्रकार व्याख्या करने वालों के द्वारा, इस प्रकार व्याख्या करने वालों के जो प्राचीन टीका कार जैसी व्याख्या करते हैं ऐसी व्याख्या करने वालों के द्वारा व्याख्या करने वालों के द्वारा इति व्यक्तम कल्पितम ऐसा ऐसी स्पष्ट कल्पना होती है ऐसी स्पष्ट पंक्ति पर ध्यान दे रहे तथा एवं व्याणे में तब ऐसी व्याख्या करने वालों के द्वारा इति व्यक्तम कल्पितम व्यक्तम कर स्पष्टम ऐसा ऐसी स्पष्ट कल्पना होती है क्या कल्पना होती है कि भगवता उक्त वाक्यम लोक व्यामोहार्थम की भगवान के उक्त वचन लोगों को मोहित करने के लिए है लोगों को तभी तो ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है जो मतलब प्राचीन टीका का ऐसा करते हैं उसके अनुसार यही मानना होगा कि उनके वचन लोगों लोक को मोहित करने के लिए है मतलब वो साफ साफ नहीं बताते हैं क्या उनका अभिप्राय है छद बाकी बोलते हैं भगवान जिसके अर्थ भी पता न चले और बात स्वीकार कहते हैं क्या एकदम रूपण वाक्य रक्षणीय वस्तु और क्या और छदरूप क्या और क्या छद रूपेण वाक्य ने एकद रक्षणीय वस्तु ना और छदरूप वाक्य के द्वारा मतलब जो स्पष्ट वाक्य होते हैं एक दिन से अर्थ स्पष्ट पता चले और दूसरा वाक्य का ऐसा होता है छद रूप वाक्य जिससे स्पष्ट पता न चले क्या छद्म वाक्य ने और छद्रूप वाक्य के द्वारा एकदरक्षणीय वस्तु ना या गोपनीय वस्तु नहीं है या गोपनीय वस्तु ध्यान देना भगवान जो उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के लिए तो उसको ठीक ठीक समझने के लिए कर रहे हैं अथवा ऐसा उपदेश करे की विषय गोपनीय बना रहे अर्जुन समझ ही ना सके भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ठीक ठीक अर्जुन समझ सके ऐसा तो नहीं है ना की ऐसा उपदेश करे की गोपनीय बना रहे और समझ ही ना सके ऐसा तो नहीं है तो वही भाष्दार बताते हैं क्या रूप वाक्य नेतृत्व वस्तु ना रूप वाक्य के द्वारा यह गोपनीय वस्तु नहीं है कौन जिसका उपदेश किया जा रहा है यह गोपनीय वस्तु नहीं। हाँ। अच्छा बात आई समझ में तो भगवान में का छद कर सकते हैं क्या हाँ और भाष्यकार जैसा अर्थ करते हैं उसके अनुसार वे वाक्य छदरूप वाक्य नहीं है स्पष्ट वाक्य है भाष्यकार जैसा अर्थ करते हैं वैसा को मानने पर वे वाक्य तो स्पष्ट अर्थ के बोधक है और पूर्व पक्षी जैसा अर्थ करता है श्लोक से वो अर्थ स्पष्ट निकलता नहीं है तो वाक्यों को छदरूप पूर्व पक्षी जैसा मानने पर वाक्यों को कैसा मानना पड़ेगा छदरूप वाक्य मानना पड़ेगा पंक्ति लगे क्षर्म रूप वाक्य के द्वारा या गोपनीय वस्तु नहीं है या गोपनीय विषय नहीं है अभी लगाइए और ऐसा हो ऐसा है क्या एक मिनट हाँ की ये तो शब्दों को देखना शब्दांतरण पुनः पुनः उच्च मानम सुबोधम से आते शब्दों के द्वारा पुनः पुनः कहे जाने पर हो जाएगा। है ना? अन्य शब्द शब्दांतर आते हैं कि अन्य शब्दों के द्वारा या शब्दांतर के द्वारा बार बार कहे जाने पर सुबोध हो जाएगा ध्यान देना मतलब ऐसा तो नहीं हमारी बात वो समझना भगवान ने जो पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्षी ने जैसा किया है उसके अनुसार वे वाक्य स्पष्ट नहीं, नहीं, है नहीं। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि भगवान ने स्पष्ट वाक्य का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि बार बार समझाने से समझ में आएगा और एक बार से में समझ में नहीं आएगा ऐसा भगवान का विप्राय है क्या ऐसा विप्राय तो नहीं है की एक बार से समझ में नहीं आएगा बार बार आवृत्ति करने से समझ में आएगा ऐसा तो नहीं है तो वही बताते हैं शब्दांतर से पुनः पुनः कहे जाने पर विषय सुबोध होगा इत्यो वक्तुम न युक्तम या कहना भी इस प्रकार कहना भी उचित इत्यो वक्तुमअम या ले आना शब्दांतर से पुनः पुनः कहे जाने पर सुबोध होगा इत्यो इत्तेव का वक्तुमी न युक्तम इस प्रकार कहना भी उचित नहीं है इसको तो बार बार कहने पर समझ में आएगा ऐसा भी उचित नहीं है इसलिए भगवान ने जो कहा है वो उसका अर्थ स्पष्ट है हाँ उसमें अन्य अर्थ नहीं करना चाहिए पंक्ति लगाएंगे कर्मण एवं अधिकारस्ते ही था और अब देखो उसी बात को कहते हैं ही अर्थ क्योंकि क्योंकि कर्मण अधिकारस्ते यहाँ पर स्पष्ट अर्थ का यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया अर्थ पुनः वक्तव्य नहीं होता है पंक्ति लगाएंगे ही अर्थ है क्योंकि, क्योंकि कर्मण अधिकारस्ते इत्यत्र का अर्थ पर इस स्पष्ट रूप से कहा गया अर्थ है, स्पष्ट रूप से कर्मण इससे कर्म करने में ही तेरा अधिकार है या बात स्पष्ट समझ में आती है कि नहीं आती है तो इसी को बार बार भगवान तो रहेंगे क्या है स्पष्ट वही हो जाता है ना वही स्पष्ट हो जाता है तो उसको तो कर्मण से जो बात भगवान ने कही है तो इस श्लोक के द्वारा उसी बात को कह रहे हैं क्या तो वो तो वही स्पष्ट हो गया है पंक्ति लगाएंगे क्योंकि कर्मण अधिकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया अर्थ पुनः वक्तव्य नहीं है अथवा पुनः यहाँ पर कहने योग्य hmm. नहीं, नहीं है वो तो वही स्पष्ट हो गया सर्वत्र कर्तव्यम प्रसस्तम चाहम क्या सर्वत्र और सभी जगह कर्तव्यम करोग्य वस्तु और सभी जगह करने योग्य वस्तु प्रशस्त होती है प्रशस्त होती है मतलब प्रशंसनीय श्रेष्ठ होती है हम भी लगाएंगे क्या सर्वत्र कर्तव्यम और सभी स्थान पर कर्म योग्य वस्तु कैसी होती है प्रशस्त होती है प्रशस्त होती है मतलब प्रशंसनीय होती है कौन प्रशंसनीय होती है कर्म योग्य वस्तु कौन प्रशंसनीय होती है हाँ क्या सर्वत्र और सभी जगह कर्तव्य प्रशस्तम की कर्तव्य प्रशस्त होता है कर्तव्य प्रशस्त होता है और क्या वो दब्यम और वही जानने योग्य होता है कौन जानने योग्य होता है कर्तव्य और से कौन होता है कर्तव्य ठीक है हाँ अब नित्य कर्मों को ना करना ना करना कोई कर्तव्य क्या जैसा करता था सर्वत हो सभी स्थानों पर कर्तव्यम प्रशस्तम कर्तव्य प्रशस्त होता है और क्या वो दब और जानने योग्य होता है योग अंध में बच गया तो दोबारा लगाना क्या सर्वत्र और सभी जगह कर्तव्यम यो प्रशस्तम और सभी जगह कर्तव्य भी प्रशस्त होता है कर्तव्य भी और क्या बोधव्यम और वही बोधव्य होता है जानने योग्य होता है कौन कर्तव्य निष्प्रयोजनम बोधव्यम ना कि निष्प्रयोजन वस्तु बोधव्य नहीं होती है निष्प्रयोजनम करते है क्या फल रहित फल वस्तु या व्यर्थ वस्तु बोधव्य नहीं होती है जानने योग्य नहीं होती है इसी उच्चते ऐसा कहा जाता है तो पूर्व पक्षी जैसा अर्थ कर रहा है वो तो निष्प्र योजन ही है वहाँ पर क्या मिथ्या ज्ञानम बोधव्यम न भवती और मिथ्या ज्ञान बोधव्य नहीं होता है पूर्व पक्षी के अनुसार जो अर्थ है वो कैसा पूर्व पक्षी जैसा समझता है या वो ज्ञान कैसा है पूर्व पक्षी को उस श्लोक से जो ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान है उस श्लोक से जो पूर्व पक्षी को ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है तो कहते हैं मिथ्या ज्ञानम बोधव्यम न भवती मिथ्या ज्ञान बोधव्य नहीं होता है रज्जु में सर्फ का ज्ञान ये जानने योग्य है क्या नहीं क्या जानने योग्य नहीं है रज्जु में सर्फ का ज्ञान क्योंकि ज्या, मिथ्या ज्ञान लगाया है ना। लगा न लगाइए क्या मिथ्या ज्ञान हम बोध नियम ज्ञान बोधव्य नहीं होता है या मिथ्या ज्ञान जानने योग्य नहीं होता है कोई कहे चलो मिथ्या ज्ञान जानने योग्य नहीं है कि मिथ्या ज्ञान का विषय जानने योग्य है रज्जु में सर्फ का ज्ञान मिथ्या ज्ञान उसका विषय क्या है सर्फ तो वो बताते हुआ मतलब और तट प्रत्युपस्थापित वस्तुभाषम यहाँ भी क्या जोड़ेंगे बोधभव्यम न बहती हुआ कर सकते है तट प्रत्युपस्थापित वस्तु आभाषम बोधव्यम न बहती और तत्प्रत उपस्थापितम कर कि मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित की गई किसके द्वारा हाँ मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित की गई या मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित किया गया वस्तु का आभाष वस्तु का वस्तु का आभास अथवा आभास मात्र वस्तु आभा मात्र? मात्र? रजू में जो सर्फ है वो कैसा है आभाष मात्र है कैसा है या पंक्ति लगाना वह तत्प्रत उपस्थापितम अथवा मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित किया गया मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित किया गया आभास मात्र वस्तु वो भव्य नहीं है आभाष मात्र वस्तु मात्र वस्तु बोधव्य नहीं है समझी लगेगी मतलब मिथ्या ज्ञान बोधव्य नहीं है और मिथ्या ज्ञान का विषय भी बोधभव्य नहीं है जो मिथ्या ज्ञान का विषय है उसको भाष्यकार में क्या कहा है वस्तु आभाष क्या कहा है वस्तु वस्तु आभाष कहा है मिथ्या ज्ञान का विषय वस्तु नहीं है बल्कि क्या है वस्तु का तो ठीक है जैसा लिखा है वैसे ही अर्थ कर लो अथवा मिथ्या ज्ञान से उपस्थित किया गया वस्तु का आभास बोधभव्य नहीं है मिथ्या ज्ञान से उपस्थित किया गया वस्तु का आभास बोधव्य नहीं है मिथ्या ज्ञान का विषय वस्तु होगा कि वस्तु का आभास होगा हो तो वो भी बोधभव्य नहीं है अब देखना ये जो आया था ना कि अकर्म को कर्म समझना आए मतलब नित्य कर्मो के ना करने को कर्म इसलिए समझना है क्योंकि ना करने से क्या हो जाता है प्रतिभा ये बात पहले भी आ गई थी पर देखो भाषाकार दोरा रहे हैं लगाइए नित्या नाम अकर्णात अभाव एक मिनट लगाता हूँ नित्य कर्मों के न करने रूप अभाव से करना है ना इसका नित्यानाथ नित्य कर्मो के न करने रूप अभाव से भी अभाव से भी प्रत्यवय रूप भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है प्रतिवाय मतलब पाप पाप तो भाव पदार्थ है ना प्रत्यवाय रूप भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है वैसे अपी करने को दोबारा देखेंगे नित्य कर्मों के ना करने रूप अभाव से नित्य कर्मों के ना करने रूप अभाव से प्रत्यय रूप भाव की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है तो यहाँ सकते हैं वैसे सबसे अच्छा तो ये है हमारी तरफ ऐसा लगाया जाए ना अपी है ना कि ऐसा भी नहीं कह सकते हैं ऐसा भी आ, क्या की नित्य कर्मों के ना करने रूप भाव से प्रत्यवाय रूप भाव की उत्पत्ति होती है ये ज्यादा अच्छा है न अपी करना ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि नित्य कर्मों के ना करने रूप अभाव से प्रत्यवाय रूप भाव की उत्पत्ति होती है, अच्छा है। क्योंकि न सतो विद्यते भावा ऐसा वचन है इसका क्या अर्थ है असत्य असत्य से भाव नहीं हो सकता है न सतो मतलब असत पदार्थ क्या इस न था तो तो तो असत का भाव नहीं मतलब असत की असत की सत्ता नहीं होती असत की विद्यमानता नहीं होती है हैं? के लिए और कथम अस्था सज्जा इति चाहम और क्या कथम अस्था सज्जाय श्रुति है असत से सत्य कैसे हो सकता है मतलब अभाव से भाव कैसे हो सकता है इति इटिदर्शितम मतलब यह कहा जा चुका है दर्शितम भूतकाल है ना तो वास्तविकाल ने पहले भी कह दिया है ठीक है नहीं, नहीं हाँ ये पहले भी कहा गया है पंक्ति लगाना ना सतोवित बहुवा इत इति वचनात और फिर चा न करेंगे चा कथम अस्था सजाएत इथि दर्शितम ठीक है ये वचन है और ये कहा गया है लग जाएगा असटा सत जन से असत से सत की उत्पत्ति का निषेध होने से असत मतलब अभाव अभाव से भाव की उत्पत्ति का निषेध होने से असत से सत की उत्पत्ति का निषेध होने से असठ से सत की उत्पत्ति को मानने वालों के द्वारा नित्य कर्मों के ना करने से क्या होता है प्रत्यु तो असत से वो सत प्रत्युवाय की उत्पत्ति मान रहे है तो मानने वाला कौन हुआ प्राचीन की क्या पंक्ति लगाएंगे असत से सत के जन्म का निषेध होने के कारण असत से सत की उत्पत्ति मानने वालों के द्वारा इति उक्तम उत्तम के साथ उनमें होगा कि ऐसा कहना होगा ऐसा कहना होगा सत अष्टा सत्य असत सद उत्पत्ति ब्रूटा असत से सत की उत्पत्ति का निषेध होने के कारण असत की उत्पत्ति मानने वालों के द्वारा यह कथन होगा क्या असत ही सत होता है असत ही असत होता है मतलब पहले असत था फिर क्या हो गया सत? असत ही सत होता है और क्या सत असत हो गए तो सत असत होता है यही कथन होगा ना जो असत से सत की उत्पत्ति मानते है उनके द्वारा असत सत हो गया क्या सर्व प्रमाणा विरोधात तद अयुक्तम क्या सर्व प्रमाण विरोधा और सभी प्रमाणों से विरोध होने के कारण वह अनुचित है लग गया और सभी प्रमाणों से विरोध होने के कारण वह अनुचित है जैसा वे मानते हैं और पंक्ति देखना चा न चा निष्फलम शास्त्रम से लेना यहाँ पर लोकानुग्रह प्रवृत्तम लोका शास्त्रम लोकानुग्रह प्रवृत्तम शास्त्रम लोक का अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र है करेंगे शास्त्रम का लोकानुग्रह प्रवृत्तम शास्त्रम लोक का अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र निष्फल कर्म ना विद्यालय कर्म का विधान नहीं कर सकता है निष्फल कर्म का विधान करेगा क्या जो सबका जो लोक का अनुग्रह करने के लिए शास्त्र प्रवृत्त हुआ है वो सफल कर्म बताएगा की तो निष्फल बताएगा हाँ तो निष्फल कर्म तो नहीं बताएगा और शास्त्र नित्य कर्म का विधान करता है कैसे और रहा संध्या उपासी और रहा हाँ प्रतिदिन तो संदोपासन करना चाहिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए संद्योपासन करना चाहिए तो शास्त्र निष्फल कर्म का विधान कर सकता है क्या ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं पूर्व पक्षी तो नित्य कर्मों का फल नहीं मानता है और के भगवान भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्र ऐसे निष्फल कर्म का विधान नहीं कर सकता है शास्त्र विधान करता है तो कर्म कैसा हो वो होगा वो सफल ही होगा पंक्ति लगेगा वैसे ओम पूर्णमद पूर्णमिनम पूर्ण पूर्णमद was it